श्री श्री राम कृष्ण श्रीराम कृष्णकमृत पंचम परछेद ब्राह्मक्त इधँ भोजनायोजन विधीये दक्षिणिंदे श्री प्रभु महिमाचरण वदती सकदगंत द्रष्ट्य तैह सर्व कि अहम वक्त नक्नोमी संभव चेत परव्य उक्तम ततो विचार्यम। आनीयतावत्चार्क्त आम आम आंती वदन स्तंभवन प्रति गतवान। किंतु कियत काला प्रत्याृत श्री प्रभु सभक्त परमांदन भोजनाथम उपेष्ट प्राश्ना प्रकोष्ठम सत्यश्राम विश्राम कौती भक्ता दक्षिणीयुष्कण्या बुद्धावतरेताचमनाबूल पुनः श्री प्रभोह एव आसनम प्रभो समीप सहता स्वीकृत दिवन वेला परताप्पाग कस््रह्म भक्त आगम्य श्री प्रभुम अभिवादयास श्री प्रभु अभी मस्तक अवनमय्य नमस्कार नवेदयत प्रतापेन सह नएक विधा आला प्रचल प्रताप महाशय अहम गिरी गाजलिंग स्थानीमकृष्ण किंतु शरीरण तो तब स्वास्थ्य न, न अत कि व्याधिजा प्रताप महोदय स यद्याधि आसद अहम त्याध अस्म केशव से सोग आसी केशव से अन्द आला प्रचल प्रताप वक्त आरे केशवैराग्य आबादाला दृश्यम स आहलाद मोहन मोदन कुरश न दृश्य स्म हिंदू महाद्याल अम तस्ते सह तरह दृढ़ मैत्रात किंच तूत्रेण श्रीयुक्तनाथ ठाकुरुरे सह आलापो जाता है केशवश् द्वय आसी योगी भक्तिर आसी कालेे काले तस् भक्तिवजती वा ये मध्य मध्ये मूर्छाव गृहस्थेशु धर्म प्रवर्तन तस्वन से मुख्यम उद्देश्यम आसत लोकमाहंकार अहंकर्ता अहं अहम गुरु दर्शनलक्षण एक महाराष्ट्रदेशीया महिलाया विषय आलाप् प्रचल प्रताप एक महिला अभी कादेश गाचन महाराष्ट्रदेशीया रमणी विदुशी अत्यंत विदुषी विदेश गी साध्रित महाशये कि शुक्र श्रीरामकृष्ण न किंतु तन्मुख युत तेनातीय यहाँ लोकमाता लिप्सा अस्तीदी अहंता न साधीयी अहम कौमी अज्ञानज हे ईश्वर करोषि ज्ञानम ईश्वर एवं कर्ता अकर्ता अहंकारपरायण से किगति दसाम गोवस्तशा चिंतसी चेद बोधु शोवस्सो हाँ म हाँ म अहति करो तदीय दुर्गति प्रेक्षस्व सात प्रभृतियंकालपर्यतम फलाकर्षण करनी आतपे अमं वर्षा अभीराम सवन छ्य मंसा लोका भक्षिष्यचाया चर्म संपत्ते तपनादी तत तत्सव निर्माश्य लोका तदारूढ़ गतिना दुर्गते अंत चर्मणा पटः निर्माणं भवति पटःदण्डेन च अनातं चर्मोपरि आघातो विधीयते अन्ततः च नाड्ययन्त्रादि द्वारा तुरीयन्त्रं निर्मीयते यदा कार्पा कार्पासवितानकस्य वितननयन्त्रं निर्मीयते तदा वितननकाले तुः तुः त्वं त्वम् इति उच्चारयति न पुनः हां मा हां इति वदति तुहु तुम वदी तदव निस्तर तदव तेत्रे न पुनः प्रत्यावर्तन होती जीवोपी यदा वदा हे ईश्वर ना कर्ता कर्ता अहम यंत्र यंत्री तदव जीवस संसारपीडाया अवसान बदव जीव से मुक्ति न पुनः अस्म्षेत्रे प्रत्यार्तनमेक्षन भक्त जीव से अहंता कथम ग्रीरामकृष्णात्कार ऋते अहंकारो नापैति यदि कसा अहंता जपेता तदा नून तस्वर्शन जात कशन भक्त महाशय कथम अवगम्यरदर्शन संपन्न श्रीरामकृष्ण दर्शन श्री से लक्षणम अस्त श्रीमद्भागवते अस्त योजना साक्षात साक्षात्तेश्वर स सा चतुर्लक्षण बालकवत पिशाचव जड़वद उन्मादवश्वर साक्षात्कार संपन्न स सा बालक स स्वभागुणाती क्या गुण से दृढ़बंधो नास्ती किंच शुच्य शुचिद्वयं तत्सधे सामनम अतः पिशाचवत्नुन्मादवत क्वचित हसती क्वचित क्रंदती इदान प्रभु सदृश वेशम धारियन किंचितित्तर नग्न भुजकोटरे न्यस्तवसन पर्यटति अत उन्मादवत पुनः क्वचिवा जड़वत्षि आस्था उप अस्डव कशन भक्त ईश्वरदर्शना परम कि अहंकार पूर्णतः अपौति श्रीरामकृष्ण क्वचि क्विदारम अशेषत प्रमार दश दशायान प्राक अहंकार किंचित अवशेषं विदा किंतु सह अहंकारो निर्दोष यहाक पंचवर्षीय बालक अहम अहमती करो कसा अनिष्ट कर्त न स्पर्शमणिस्पर्शत अन् स्वर्ण आपद्यते, आयास असी हेम असी संजायते, संयते खड्गाकती तनिष्ट न साधयती कनकाशीना मरण कर्तन न शक्यते।